आप यहां तो हमने 2015 2015 नवंबर नवंबर में में इस प्रारंभ 1 से यहां पर आपके एरिया आके किया गया इसमें तो आरंभ करना विद्यालय चलाना इतने तो सरल कार्य नहीं था हमारे लिए भी क्योंकि हमारे उद्देश्य नहीं रहता प्रबंध कार्य आदि करना ऐसे हमारा लक्ष्य भी नहीं रहता है फिर भी योग विद्या का प्रचार प्रसार बना रहे और संसार के लोगों का उपकार हो तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर जितने संभव है संभव प्रयास किए आज को ढाई साल से लगभग ऊपर होके इस नवंबर में हमारा तीन साल हो जाएगा तो अब कुछ स्वामी विवेकानंद जी के निर्देशन में इस विद्यालय का शुभारंभ किया गया फिर कौन आचार्य रहेगा कौन पढ़ाएंगे कई सारे समस्या आया अगर पीछे सब कुछ स्थिति परिवर्तन होता रहा परंतु पूज्य स्वामी आशुतोषी आराम से खड़े हुए कि मैं नहीं यहाँ पर पढ़ाऊंगा और जो पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ जिम्मेदारी लूंगा जो भी पढ़ाऊँगा जो भी आगन के, तो के साथ मेहनत किए यहाँ पर आप जानते हैं कि एक जगह में बैठे हुए किसी को अनुशासन में चलाते हुए पढ़ाना कितने सरलता है स्वयं पढ़ना पढ़ाना उनके बातों को सुनना जो कि सारी चीज को संभालते हुए प्रयास किए फिर आचार्य नवानंद जी भी यहाँ पर ढाई दो साल समय दिए स्वामी ढाई साल से अधिक समय दे दिए, प्रारंभ से लगभग है स्वामी, लग स्वामी जी ने और नवानंद जी कुछ काल के बाद आए उनने भी आचार्य पद में संभालते हुए इसकी व्यवस्था आदि भी संभाले सारे इसके साथ यहाँ के आसपास में भी प्रचार किए आप जानते हैं यहाँ पर परिवेश भी कुछ थोड़ा सा दूषित हो गया था बीच में प्रारंभ में फिर उसको भी सुधार किया नवानंद जी आचार्य नवानंद जी ने आके आस में आदि प्रचार आदि किए जितने संभव होता है आगंतु तो का भी उनके शंकाओं का समाधान करना सिद्धांत को देना कि व्यक्ति यहाँ पर तो रेगुलर आते रहते हैं और लाभ भी उठाए तो इस पर कृपा से आप लोगों के सहयोग से यह संस्था चल पड़ा जैसे भी ब्रह्मचारी कुछ तो कम रहे बहुत सारे आए गए और परंतु बहुत सारे लोग निश्चित रूप में खुवाए हैं आगे हमने इस बात को भी सुनेंगे मुझसे उनसे मुझ मुझ तो मैं रोज के एक अध्यापक था और इस संस्था का सेवक रूप में ट्रस्ट स्टूडेंट भी हूँ संचालित करता था तो इसलिए मैंने उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रखता हूँ हमारे जो प्रबंधक है यहाँ पर व्यवस्था देखने वाले निगम निवेदन करूँगा और रघुवीर जी को भी निवेदन करूंगा दोनों स्वामी जी को सम्मान करेंगे साथ देते हैं रघुवीर जी को निवेदन करता हूँ रघुवीर तो जी कहाँ के काटिया चले गे? पीछे पीछे बैठे ना आपके जी। आपके जी जी बोल चलो साहब आप जा स्वामी जी को सम्मान करेगा आचार्य रवानंद जी को मैं भी सम्मानित करने के लिए श्री कात्यन जी को और सुखवीर जी को धन्यवाद करता हूँ संस्था के लिए और ये संस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए योग विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य जीवन दिए है यहाँ पर तो उनको जितनी भी हम सम्मान करें तो कमी है फिर भी कम समय के कमी के कारण से मैं आचार्य नवानंद जी को निवेदन करता हूँ उनका अनुभव है उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और उनका उपलब्धियाँ हैं कुछ सुनाएँ उनको पहले निवेदन करते हैं उनके अनुभव को सुनते हैं ये दर्शन दर्शन और जो संचालित उन संस्था के संयोजन सभा के संयोजन और आचार्य पत्नी भी है अन्य समस्त इस दो हजार 2013 से के उच्च स्वामी सुझाप किया दर्शन युग महाविद्यालय सुंदर को मैं पर कुछ कुछ कुछ और भी जो कुछ और भी जो कार्य करता है अपने अपने मुझे की आप आपकी सेवा लें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महाविद्यालय में जो कि हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है वहां पर अध्यापन कर रहा था मैं, और में दो हजार 2016 जुलाई महीने में यहाँ स्थाई रूप में सेवा यहाँ बस्ती रहा जीवन चढ़ाव ऐसे ही संस्थाओं में ये सब के रहती है बड़ी होने के नाते अपने दिनचर्या जलवायु अनुशासन आदि की दृष्टि से क्या होता है ब्रह्मचारी आते जाते रहते हैं लगभग अठारह बीस से अधिक मेरे सामने, जो कि आए कई दो महीना ऐसे करते करते लगभग आठ नही हो गया फिर स्वामी से हम स्वामी से के तब ये दो ब्रह्मचारी वर्तमान तो भी जो उपस्थित है मुख्य तो रूप से खड़े हुए कुछ, तो तो कुछ दर्शन से आपको आराम कर दिया सत्रह जुलाई से अध्यापन कार्य प्रारंभ कर उसको अध्यापन करते हुए से कुछ हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में होते हैं उन अध्यापक अध्यायों का अध्यापन किया भूमिका स्वामी के महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाष्य क्रम से हमने उसका अध्यापन किया साथ-साथ अध्यापन किया स्वामी मुख्य रूप से दर्शन शास्त्रों का अध्यापन करते रहे ब्रह्मचारी है। है। विद्या प्रेमी अधिक हो तो विद्या करने में बहुत तत्परता रखता है खाने पीने में चल रहा है, में शासन में थोड़ा है अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे भी भी हो जाता है, भी कर है। कर देता उसके लिए अधिकारी या अध्यापक या आचार्य को अधिक मन मोटावने मांगता है विद्या के प्रति अधिक रुचि रखना चाहिए होता तो फिर क्या है अध्यापक भी आचार्य भी? भी क्या है उपेक्षा इसीलिए विद्याविला जीवन में विद्या, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या तो को अपनाने के मनोबुद्धि हमेशा झिझक बनाए रखना चाहिए जिससे कि विद्या की बुद्धि हो आत्मोत्थान हो और समाज के काम कर सके पिछले दवों तो से लगभग हम यहाँ पर सेवागत है और इस कार्य में हम संतुष्ट हैं हमारे जो भी सहयोगी रहे अधिकारी रहे हमारे प्रति सौहार्दता की भावना रखे सहयोग की भावना रखे स्वामी जी के आशीर्वाद है उन्हीं के कृपा भी हम यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे यहाँ स्वामी अशोकोष जी है मेरे परम शहर हम उन्हीं के ही कारण में यहाँ में संभव हुआ ये नहीं, होता सकता में नहीं कर जाता। ये कारण मेरे यहाँ रहने का स्वामी अशोक जी है निगम हमारे व्यवस्थापक जी हैं ये प्रत्येक अपने जो भी कार्य होता है बाहर के बाजार के सरकारी कार्यकला ये ये सब सहयोग करते पिछले मेंना, मेंना से हमारे धर्मदेव की का रहते निष्ठा पूर्वक सेवा दे रहे हैं उनका है। भी हम धन्यवाद करते हैं और अभी मैं किसी कारणवश अन्य वचन देने के कारण भी शिक्षा स्वास्थ्य के रखते हुए मैं दर्शन जो में स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने मुझे का बुला करके आचार्य पद ने अभिषिक्त किया और वर्तमान जी सहर अवकाश दिया कि आप अपने काम में अवश्य करें इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद काम हूँ स्वामी को तो संस्था में रहते हुए एक दूसरे की सहयोग की भावना जब हमारे सहयोग की भावना होती है उसमें उत्तरोत्तर प्रत्येक क्षेत्र में विकास जिस हमारे हमारे शिविर के नाम जीवन विकास शिविर विकास में चमक जीवन चमक ही होता है ऐसे जब व्यक्ति स्थिर निष्ठा समर्पण पूर्वक रहता है उसका प्रतिभा विकसित होता रहता है विकास को तो प्राप्त होता रहता है ईश्वर की कृपा से हम यहाँ दो बस अपने समर्पण निष्ठा के साथ कार्य करने के प्रयास किया इसीलिए मैं ईश्वर को छोटी सर धन्यवाद करता हुआ को ग्रहण करता हूँ जी, हमारे भी के आप जानते है परिवार में चार पांच व्यक्ति हम होते है उसका जो मुख्या व्यक्ति होते है एक परिवार को चलाने के लिए कितने कठिनाई होता है संबंध होते हैं मेरे बाप मेरे बेटा संतान ऐसी भावना होते हुए भी बच्चों को तो संभालना उनकी व्यवस्था करना कितनी कठिनाई होती कि हम जानते हैं और यहाँ पर हमने घर घर छोड़ चुके हैं नौकरी सेवा कार्य सब छोड़ गया है हैं और आपका कोई किसी को माने नहीं हम फिर हम आते हुए यहाँ पर परिवार जैसे चलाना आप सोचो कि आप किसी के घर में जाकर उनके घर को संचालित करना कितनी कठिनाई हो सकता है उसी प्रकार की हमारे स्थिति मानता है केवल ईश्वर की के साखी रखते हुए संस्था को चलाना होता कि ईश्वर जो भी कर देगा इस भाग में से चलाते हैं किसी के साथ राग संभाल नहीं रखे कि हमारे कोई लेनदेन नहीं होता है इस भावना से संस्था में लंबे काल तक रहते हुए सेवा करना एक अद्भुत शक्ति ही होता है तो आचार्य जी ने जो भी सेवा किए उनको हमारे धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तपस्या आदि कर है। भी कराए ब्रह्मचारियों से स्वयं भी तपस्वी थे अपने दूसरे भी तपस्या कराए और आप जितने भी आगे तक आए उनको भी आप जानते होंगे उनके लिए व्यवस्था आदि कुछ होता रहा है तो आचार्य को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे स्वामी जी से स्वामी जी से मैं निवेदन करूँगा उनके भी कुछ अनुभव करके सुनिए कुछ काल के लिए हम अपने मन की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए आस सेकेंड के लिए विचारों को रोक देते हैं कोई विचार नहीं करना बहुत कठिन होता है अभ्यास करना आंखें खुली हो कोई विचार नहीं करना है श्वास आता जाता रहेगा मन से शांत स्थिति बनाना स्वामी विवेकानंद जी महाराज हमारे आचार्य नवानंद जी आचार्य प्रिय जी अन्य आचार्यगण और हमारे मुनि बिकम मुनि जी सभी सभी सहयोगी महानुभाव शिवी धन मातृशक्ति ये हमारा कुछ साल का जो सत्र था पठन पाठन का उसमें हमने जैसे कि मैंने लगभग सोलह महीने में मार्च चार दो हज़ार सोलह से विधिवत दर्शन को मैंने कुछ आरंभ कर दिया पहले भूमिका बन विद्यार्थियों की तो उनको दो महीने दर्शन का सामान्य परिचय विषय करा दिया विषय पूरा बुद्धि में बैठ जाए भाष्य बाने पढ़ेंगे फिर आगे शाम खे चलाया सामख्य दर्शन इस कृपा से मुझको कुछ संकल्प सिद्धि में कुछ बोल देता वो होगी रहता ऐसा लगता है मैंने बोला कि आप लोगों को सांखे पढ़ाऊँगा सत्रह जो को आरम्भ करते हैं इकतीस अगस्त तक परीक्षा पूर्वक पूरा हो जाएगा और पहले हो जाता है फिर आगे हमने वो लिया कौन सा दर्शन वैशेषिक वैसे, वैसे नहीं। नहीं जितना टारगेट रखा था तो उससे बहुत पहले परीक्षा पूर्वक परमात्मा की कृपा है वेद में काल विज्ञान एक है काल का विज्ञान है संकल्प करते हैं विचार करते हैं वैसे कामों में जाता असत्य में हो फिर आगे कृपा से योग दर्शन को लिया व्यास भी समय से पूरा हो गया और अभी हमारा वेदांत शास्त्र चल रहा है चौथे के कुछ सूत्र बचे हुए हैं वो भी मैंने कई महीने पहले बोल दिया था चार पांच महीने पहले तीस जून तक पूरा हो जाएगा वो बाईस को ही पूरा हो जाएगा तो परम परमात्मा की जो वेद विद्या को जितना मैंने समझने का प्रयास किया और पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज से मुझको दर्शन पढ़ने को मिल गए पांच दर्शन ग्यारह प्रतिशत मेरा सौभाग्य है और उनका जीवन देखने को मिला उनके निकट रहना उनके साथ ही रहना उनके साथ ही यात्रा करना और घूमते घूमते उनकी सेवा भी करना और विद्या पढ़ लेना ये मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है और उसी व्यवस्था में अपने आचार्य हमारे स्वामी विवेकानंदी महाराज आपसे बहुत लंबे गा तक का, का समाधान करते रहे हैं बहुत सी प्रेरणा देता रहता हूँ तो मेरी योजना कुछ विस्तृत शुल्क से रही है जब से मैंने घर छोड़ा मैंने मैथ्स का विद्यार्थी रहा मैंने पीजी मैथ्स की पढ़ाई करते करते घर छोड़ा तो मैंने वेद अंदर बहुत अच्छी गति कर ली है सर मेरा बचपन से सपना था उसी क्रम में मैंने फिर आगे जाके कांगड़ी में वेद का अध्ययन किया एम भी किया पी का कार्य भी करते करते छोड़ दिया था तो कुछ बात मेरा भी बचता वेदिक वेद ब्राह्मण है कुछ तो तो तो व्याकरण तो क्या है की प्रवेश द्वार है जितनी अच्छी योग्यता हमारी बन जाती लंबा जीवन जीना है जल्दी मरना नहीं है क्योंकि वेद पढ़ने से प्रेरणा मिलती है जल्दी नहीं मरना है वो कहता लंबा जियो सौ साल कम से कम माना न्यूनतम माना है और लंबा चीज उसके लिए आयुर्वेद का विज्ञान बहुत जरूरी है सबको होना चाहिए तो मैं आयुर्वेद को बहुत अच्छी प्रकार से समझना चाहता हूँ कुछ समझा भी है आयुर्वेद है वेद है अंग है उपांग है ये जितना वैदिक वांग में हमारी धरोहर है ऋषियों की बड़ी धरोहर है इसका पठन पाठन, पाठन प्रहुत तो होता जा रहा है इस पर अपनी प्रवेश गति करना और लोगों को अधिकार पूर्वक बढ़ा सकना कि व्याकरण भी पढ़ा सकते हैं दर्शन भी पढ़ा सकते हैं ब्राह्मण पढ़ा सकते हैं वेद पढ़ा सकते हैं कोई भी से पढ़ लो ऐसे मेरे शुरू का आरंभ का सपना रहा है और कृपा से मैंने काफ़ी आगे काम भी पूरा किया गुरुओं के आशीर्वाद से इस ईश्वर की कृपा से और मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए यज्ञ मैंने एक विषय खोज दिया विषय निकाला अनुसंधान करने का कि यज्ञ द्वारा हम आयु बढ़ा सकते हैं बुद्धि बढ़ा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हैं, वायुमंडल में हम संतुलन ला सकते हैं रोगों को दूर कर सकते हैं है। कर कर कर तापमान कम कर लेते हैं मैंने प्रयोग करने पूरे गर्मी निकल के बुलने में चलाया और भी वर्षा काल के लिए भी शीतों के लिए क्या, -क्या हम करें जिससे हमारा शरीर का दोनों का संतुलन बने तो मेरी कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती खोज करने की प्रयोगत्मक प्रवचन कम करना कुछ खोजते रहना प्रयोग करते रहना आहार के विषय में विहार के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रयोग में करता रहता हूँ इनकी भी कहीं रोटी छुड़वा दे तो दो महीने भी छुड़वा देता हूँ दो महीने नहीं स्वामी जी एक सौ बीस दिन और बुद्धि कैसे बढ़ती स्पर्ति कैसे बढ़ती वो भी देख लिया मैं भी करता रहता हूँ पानी पे रहना लेना है फल कर लेना यदि खाने की आवश्यकता नहीं जीने के लिए तो के लिए यदि लंबा जीना ऋषि जैसे बनना तो तो तो मंत्रों को सुनता खोजता रहता मंत्रों के वेदों से एक मंत्र बहुत अच्छा लगा स्वयं वाजिश कल भगवान प्रेरणा दे रहे हैं तेरा पहला धर्म है तो शरीर समर्थ बन जा बचपन से बहुत रोगी रहा माता पिता ने सुविधाएं बहुत दी तपस्या तपस्या नहीं की अब सुविधा साठ साल तक करनी ऐसा बोले तो साठ साल खुद तपस्या करनी है तो बहुत से लोग हट गए आगे हट जाएंगे आयु बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी तो ये परमात्मा का जो वेद विज्ञान है वो तो बहुत अधिक खोजने का विषय है मैं ऐसे विद्यार्थी भी खोजता हूँ जहाँ जहाँ विद्यार्थी मिल जाए अच्छे से प्रतिभाशाली व्याकरण भी जानते हो क्योंकि दर्शन पढ़ने में बिना व्याकरण गति बनती नहीं है समझ भी नहीं आता बस अनुवाद कर दिया उसकी गहराई क्या है बिना व्याकरण पढ़े कोई दर्शन घेरे में जा नहीं सकता ऐसा मैं समझ पाया हूँ उसका तत्व तो क्या है मूल तत्व तो के समझ नहीं आता है तो परमपिता परमात्मा की कृपा से गुरुओं के आशीर्वाद से जो मेरे अपने विचार है संकल्प है कि तो वैदिक विद्वान पूरा समग्र विद्वान बनना साधना योगाभ्यास प्रयोग लोगों के प्रवचन नहीं करना है करके जब परिणाम ये निकलता देखो आप देख उसको विज्ञान मानेगा संसार मानेगा इसके लिए बहुत अधिक काल की अपेक्षा होती है एकांत सेवन के अपेक्षा होती है मौन की आवश्यकता होती है और बहुत आयुर्वेद विज्ञान सकता आवश्यकता तीन सब विज्ञानों की अपना जहाँ जहाँ का कोई लाभ लेना चाहेगा ईश्वर का दिया शरीर है विद्या है वो जहाँ भी काम आ जाए यहाँ भी सेवा आगे भी देने की देगी भी देते रहेंगे साधु का कोई घर नहीं होता है जीगे? उसका पूरा विश्वघर होता है जहाँ जहाँ पात्रता हो वहाँ वहाँ कन्न लगा देना जो मेरे पास तनबंधन है स्वयं कृपा से उसका सम्मान करके लगाते रहना है और गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहना परमात्मा का आशीर्वाद देना है इसमें आप सब लोगों ने सहयोग दिया है आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि हम करते हैं पूरे स्वामी सत्यपाल जी महाराज हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज और हमारे बीच आज नहीं रहे जनश्रुति वो भी हमारे बहुत गति प्रेरक प्रथम जो प्रेरणा मुझको अध्यात्म से मिली है तपस्या करने की सबके अपने अपने गुरु होते हैं उनकी प्रति कृतज्ञता है डॉक्टर तो धर्मवीर जी नहीं गए उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली मेरे अच्छा राम प्रसाद वेद के विद्वान उनसे बहुत प्रेरणा ली मेरे बहुत से गुरु हैं एक नहीं, अच्छा रात्रि सात सत्रह बजे से उनसे मैंने बुजुर्ग पढ़ा है बहुत तपस्वी थे बड़े विद्वान थे इन सब के परिणय हैं कहते थे ब्रह्मचारी जी वेद पढ़ो वेद पढ़ोगे तो आपको एक एक दर्शन मिलेगा एक एक मंत्र दर्शन मिलेगा इसलिए वेद जरूर पढ़ना वे को पढ़ाना वो भी काम करना है आगे वे भी बढ़ानी है तो सभी के प्रति मेरी भावना है कि आप सबका मार्ग पर सस्त हो हम लोग मिलजुल करके जहाँ भी रहें परमात्मा की सृष्टि में कत्य सुगंधी और पुष्टि बढ़ती रहनी चाहिए जहाँ रहो सुगंधि बढ़ाओ पुष्टि बढ़ाओ आयु बढ़ाओ लोगों को जीने की पद्धति सिखाओ लोग खाना पीना नहीं आता आप प्रकार के व्यवहार नहीं आता पढ़ाया नहीं आता है बड़ी विद्या पढ़ने के बाद भी व्यवहार नहीं आता है खाना पीना उठना बैठना लेना देना इस पर मैंने व्यक्तित्व खूब तो सिखाने का प्रयास किया है और ये साक्षी है मैं कितना नियम का पालन करता हूँ कितना तोड़ता पाऊँगा ये इसके कभी इनसे पूछ लेना जो कुछ कहना है कराना है वो पहले जीवन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा अन्यथा मैं बोलूंगा नहीं जो बोलूँगा पहले करूँगा पूरा ये फिर छुट्टी होती है बच्चे हैं तो आगे बढ़ते रहना है हमारे बहुत उत्साहित इनका नाम ही प्रियस है तो ये हमारा जो विद्या बढ़ता जाए बढ़ता जाए इसमें हम सभी लोग मिलजुल करके संघर्षम संबद्ध धन की भावना पूरी करते रहे निगम ने बहुत मेहनत की रात भी लगे रहते थे माता ही लोग भी खूब सेवा करते रहे हमारा पाचक भागीरथ बड़ा समझदार बनाने सिखाया तो बनाना बहुत अच्छा है कोई भी कार्य ले लो भोजन बनाना है सफाई करनी खेती करनी यज्ञ करनी अपना कोई भी काम दे दो उसको उत्तमता से करना है, योगा, भी है। काम नहीं करना है उत्तम उत्तम करना तो ऐसा करते, करते हुए तो जो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी रात्रि नौ बज तक करते हुए इस प्रकार से कुछ तो होता है क्लास भी होता है पढ़ाना तो उनकी योग्यता कितने बढ़ता है वो दिखाई नहीं देता है बढ़ता निश्चित रूप में हम भी कल बहुत प्रदूषण में थे बहुत तो कचड़ा थे प्राचीन में तब यहाँ निर्माण हो गए तो इस प्रकार से यहाँ निर्माण के एक फैक्ट्री है तो काम चलता रहता है आप ये अनुभव कर पाते हैं तो उसको बनाने के लिए जो हाथ है इतने समय लगा के करना ये जो स्वामी जी स्वयं तपस्या किए और दूसरों को तपस्या भी कराए तपस्या से ही बनता है तो इसी से निर्माण कार्य भी हो गया ईश्वर की कृपा भी रही इसमें आप लोगों का सहयोग भी रहा तो अभी इस कार्य को हमने थोड़ी सी विराम देते हुए आपको तो विद्यालय के परिचय कुछ मैं दे देता हूँ यहाँ पर आगे के भावी कार्यक्रम भी सूचना दे दूँगा पर कुछ शिविर के जो हुआ आप लोगों का भी अनुभूति कुछ रहा होगा और आपने भी कुछ प्राप्त किए होंगे तो आपके प्रतिनिधि रूप में मैंने डॉक्टर जितेंद्र जी को निवेदन करता हूँ वो आ जाएंगे कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ बता देंगे कुरुक्षेत्र से आए में काम करते हैं। आपके और और आदरणीय स्वामी स्वामी विवेकानंद जी जी, जी, चंद्रद्रम शक्ति जैसा कि मानव विकास शिविर शीघ्री चार दिन से चल रहा था तो पहले अपना मैं कुरुक्षेत्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और गुरकुल परम्परा से जुड़ा हुआ हूँ मैं गुरु जज्जर का स्नातक हूँ और गुरुल कालवा में भी आज राज्य जी से पढ़ने का मौका मिला है आज रुदेव जी से भी सामान में कृष्ण जी के साथ पढ़ने का मौका मिला अभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, में, में योग दर्शन लगा हुआ तो विद्वानों ने भाष्य किया है तो मेरा विचार यह आया कि उन्नीस सौ पचानवे छिया में एक बार सरदेव स्वामी सत्यपति जी का शिविर लगा था गुरुकुलर में और उस दौरान मैं आठवीं और नौवीं क्लास में हूँगा तो सुनाने के उपलक्ष्य उन्होंने मुझे सौ रुपये पारितोषिक भी दिया था तो मुझे ध्यान आया कि स्वामी जी का भाष्य प्राप्त करके उससे पढ़ा जाए उसी से फिर बच्चों को पढ़ाया जाए तो मेरी भी होगी और विद्यार्थियों को भी विशेष लाभ हो सकता है तो इसी के लिए अवकाश हुआ और अवकाश के बाद मैंने कार्यक्रम निश्चित किया मैं आज पहुँचा वहाँ पहले सूचना मिल गई कि स्वामी जी का मार्गदर्शन वहाँ मिलेगा इनसे से दस तक तो हम पाँच तारीख को पहुँचे तो छह दिन स्वामी जी का मार्गदर्शन वहाँ मिला बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ और एक विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई कि योग दर्शन को पढ़ना है तो वहाँ से भाष्य भी लेकर के आए हालांकि वहाँ प्रत्या छप रही हैं समाप्त तो हो गई हैं और मेरा विनम्बर निवेदन था तो स्वामी ध्रुपदेव जी से उन्हीं का योगदर्शन ले आया तो यहाँ स्वामी जी से वही पता चला कि चार दिन का शिविर है वहाँ सुंदरपुर में यहाँ कुटिया में पहले भी मैं कई बार आया हूँ तो दो ढाई साल से तो नहीं पहले अब कभी दर्शन करते हुए गांव में एक साल पढ़ा था मैंने प्राइवेट स्कूल में पी करते समय तो आना जाना था कुकिया को देखा तो यहाँ आकर के चार दिन के शिविर में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कृष्ण जी बैठे हैं शास्त्री जी हमारे साथी गुरुकुल का 2002 में हम वहाँ से आए थे तो गुरुकुल की दिनचर्या एक प्रकार से तो ताजा हो गई चार बजे यहाँ उठने का काम उसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ प्रातःकाल में मंत्र पाठ उसके बादचरिया बाद दैनिक दिनचर्या और उसके बाद ध्यान प्रशिक्षण जो यहाँ पर प्रातकाल आचार्य के मौजूदगी भी, भी उसमें रही और अन्य विद्वानों का सुनने का मौका मिला इसके पश्चात फिर जैसा की आप जानते हैं दस बजे का समय स्वामी जी से योग दर्शन का रहता था अध्याय का प्रथम का प्रथम, न्यार दिर्शन न्यार दिर्शन न्यार दिर्शन का प्रथम हमने सभी ने पढ़ा है और जैसा कि अभी समाप्त करने से पहले महाशिवी कह रहे थे कि जो है वो धारावाहिक बीच में रह गया जैसे कोई हम धारावाहिक देखते हैं कोई नाटक देखते हैं तो जैसे जिस समाप्त हो जाता है तो अगले दिन कि ये होता है की ये करें या कोई ऐसी पुस्तक पढ़ने लग जाते हैं तो उसका पूरा करने का विचार रहता है तो मेरा अपना है मानना है कि मेरी जिज्ञासा भी बड़ी है मैं तो परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते रहे फिर आदि में दूसरी चीजें लगती रहती है आदि इस प्रकार के लगते हैं अपना जो वैदिक परम्परा के दर्शन कम को मिलते हैं तो मेरी भी जिज्ञासा है और मेरे साथ साथ और भी जो यहाँ शिविर में रहे कुछ स्थानीय थे कुछ आवासीय थे तो आवासियों को ज़्यादा लाभ मिला क्योंकि सुबह शाम ध्यान का प्रशिक्षण भी था यज्ञ प्रवचन का भी था सहयकालीन स्वामी जी के माध्यम से आत्मनिरीक्षण के माध्यम से संकल्प समाधान भी होता था और जो स्थानीय थे प्रतिदिन पर, आते थे तो उनको भी विशेष लाभ मिला और जिन्होंने शंका नहीं कि उनको भी लाभ मिला क्योंकि कई बार संकोच हो जाता है दूसरा शंका कर लेता है प्रश्न में हमें मिल जाता है तो ऐसा भी रहा और बहुत अच्छा लगा बहुत ये सराहनीय कार्य किया गया है ऐसा शिविर करता रहना चाहिए हम और विद्यार्थियों को भी भेजेंगे और अपने साथियों को भी प्रेरणा देंगे और इसे सीखने का हम प्रयास करेंगे जैसे कि परमाणु आर्थिक परीक्षण न्याय प्रमाण के माध्यम से वस्तु का परीक्षण करना ही न्याय है और मोक्ष का ये मार्ग भी है मोक्ष शास्त्र है मनसा वाचा करना हम प्रयत्न करते हुए क्रिया रूप में इसको ढालेंगे तो अवश्य भाव हम जो हमारा चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें करेंगे इसी आस्था के साथ आप मेरी बात सुनिए और बहुत बहुत आपका धन्यवाद की कृपा तथा आप लोगों के उत्साह से स्वामी जी ने हमने निवेदन किया कि स्वामी जी न्याय दर्शन के पाठ्यक्रम पूरा चलता रहे ऐसे तो स्वामी जी ने फिर समय दिया हमको अगस्त महीना में सत्ताईस तारीख से अगस्त सत्ताईस तारीख से 30 तारीख तक जैसे अभी दो क्लासेस हुआ ऐसे ही क्लास होगा तो आप वो सभी उपस्थित हो सकते हैं स्वामी जी नाम लाभ लेंगे और जो स्थानीय जो बाहर से भी आके रुकना चाहें दस बीस बीस मिनट तक तो आप व्यवस्था कर ली जाएंगे हैं। हैं। कि कि ये अभी के अध्यापक जी जो है, थे पर छुपे हुए और आचार्यू में रहेंगे और मैं हम चार अभी पर रहे हैं। है हम जी। हाथ आ, तो अभी तो तो तो फिक्स ये तीनों व्यक्ति हमारे साथ में है तो आपके सुभाग्य की हमने आपकी सेवा करने के लिए तत्व आप कितने हमारे सेवा ले सकते है आप देख लीजिए हमने की कार्यक्रम अभी फिक्स कर लिए उसमें से भी आप लाभ उठा सकते हैं और दूसरे भी आपने चाहे तो कई भी कुछ शंका समाधान करना कोई विशेष पाठ पढ़ना दूर से भी आके आप रहते पढ़ भी सकते हैं और आसपास पास के व्यक्ति तो लाभ उठा है ही सकते हैं आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं आसपास में प्रचार के लिए भी हम जा सकते हैं क्षमता देखते थे, तो ये सारी योजनाएँ अभी जो हमारे एक दो ये शिविर के संबंधित सूचना दे देता हूँ शिविर तो सत्ताईस अगस्त से तीस अगस्त जो होगा ये विकास शिविर होगा जीवन विकास शिविर एक फिर हमने नवंबर महीना में जो वार्षिक उत्सव होता है उससे पहले वो आवासीय शिविर करेंगे जहाँ पर मोबाइल नहीं चलेगा आप तो क्या, इस बार मोबाइल में ज्यादा बाधाई तो वहाँ पर इस प्रकार शिविर करेंगे इस मतलब प्रति दो दो महीना में हमने कुछ कुछ कुछ ना कुछ शिविर करने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग करते हैं और अभी दो जुलाई से लेकर हमने से के के भाष्य साथ हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जुलाई से कार्यक्रम बाहर लगा दूंगा। तो हमने लगभग 2019 तो आपको दिखाई देगा कब क्या किस समय चलेगी उसका आप लाभ उठा सकते है। भी हमने एक भी करते हैं तेईस तारीख से फिर इसके बाद न्यायदर्शन भी चलेगा उसके समय में आर्य समाज के नियम वैदिक सिद्धांत के अनुसार 10 कक्षा लेंगे सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा भी लेंगे वो भी लगभग तीन महीना दो ढाई महीना लगेगी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे पाँचवा और सातवां आठवां नौवां नौवास पढ़ाया जाएगा पूरा विधिवत रूप में व्यवहार के भी हमें बारह कक्षा लेंगे फिर वर्णोचना शिक्षा के क्लास लेंगे संस्कृत भाषा के जो सिखाने के लिए उसके लिए भी क्लास होगा ये सारे सूची आपको लग जाएगा आर्यवेद दूसरा ये सो अगस्त महीने के अंदर इतने पाठ हमने कर लेंगे अक्टूबर तो में समाधि पाद उसको पंद्रह कक्षा में अर्थात लगभग सत्रह दिन इसको समाप्त कर लेंगे और तो योग दर्शन, तो यो दर्शन के जो दूसरे पाठ है तो साधन तो पाठ को बारह कक्षा में हम समाप्त करने के विचार रखें और पढ़ाने के लिए उपस्थिति रहेंगे इसके साथ विभूति पाद और कई बार इस प्रकार से हमने एक पंद्रह बारह तक ये योग दर्शन भी समाप्त हो जाएगा न्याय दर्शन लगभग दस मिनट लगेगा दर्शन एक जनवरी से शुरू करेंगे तो आप योजना बना के एक एक दर्शन भी आप पढ़ सकते हैं घर में रहते हुए आपके आस पास में कोई ब्रह्मचार्य जो जातना भी पढ़ चुके हैं पढ़े जैसे भी हो शिक्षा देने के लिए हम प्रेरणा करें दूसरे को ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रेरित तो तो तो करें, करें आज आदर्शारी के अभाव के कारण स्थिति बनी हमारे आदि जगह में तो ये प्रयास करें स्वयं भी आदर्श बने दूसरे को आदर्श बनाने के प्रयास करें आप लोगों की सेवा में हम उपस्थित रहेंगे ठीक है ये विद्यालय के परिचय कुछ खुद दिया और इसके साथ साथ इस विद्यालय में संचालित करने के लिए बाहर के प्रचार प्रसार करने के लिए यथा संभव हमारे जितनी हो सकता है हम करते रहेंगे आप जितने जितने स्वयं क्षमता उत्पन्न करेंगे उतने उतने हम आगे सेवा करते रहेंगे इस की कृपा रहे तो आगे हम कार्य करते रहेंगे तो तेईस जून से हमने आगे भी नहीं पाठ होगा और बाकी इसके साथ तो क्रियात्मक रहता रहेगा एक एक घंटा उपासना की स्थिति रहेगी क्लास ये सब क्लास भी रहता रहेगा तो ये विद्यालय के कुछ कुछ संकेर्पण मैंने बता दिया समय में बहुत हो चुका है स्वामी जी से मार्समोशन भी लेंगे स्वामी बार प्रेकर करेंगे पूर्ण उच्चारण करेंगे ओ ओ उपस्थि देवगण शिवार्थी सज्जनों मानव और देव ईश्वर की कृपा से हमारा ये चार दिन जो शिवर का जो शिविर का कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है हम ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन जिन लोगों ने इस शिविर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग किया बातें तो, बाते तो शिविर में हमने बहुत सारी बता दी पढ़ने का समझने का प्रयत्न दिया, अब इन पर मनन करना है चिंतन करना है ये जो न्याय शास्त्र है ये मनन शास्त्र है इस पर जितना मनन करेंगे उतना उतना गहराई में उतरेंगे उतना उतना विद्या स्पष्ट होती जाएगी मुझे बचपन से ही तर्क शास्त्र में रुचि थी तो संस्कार होते हैं अपने अपने पूर्व जन्म के तो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार इस तरह के थे कि जो काम करें सोच विचार के करें तर्क से करें प्रमाण से करें बुद्धिमत्ता से करें नहीं तो बचपन से ऐसी रुचि थी फिर जब गुरुजी से स्वामी सत्यपति जी महाराज से परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे न्याय पढ़ाना शुरू किया तो मुझे तो रुचि का विषय मिल तो मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैंने संकल्प किया इसको कम से कम 50 बार पढूंगा। तो पहली पहली बार जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा संकल्प किया 50 बार पढूंगा। तो पढ़ता रहा पढ़ाता रहा पढ़ता रहा पढ़ाता रहा <coughs> और अब तो लगभग 100 बार से ऊपर हो चुका है जो पढ़ लिया इसको खूब पढ़ा खूब पढ़ा चम करके खूब तो मुझे परमात्मा की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से ये विद्या बहुत अच्छी समझ में आई और मैं कोशिश करता हूँ इसको और लोगों को भी बताया जाए दूसरे लोगों को लाभ उठाए तो इसमें लाभ हुआ मनन करने एक, -एक बाल की खाल उतारना बहुत वर्षो तक इसमें मेहनत करनी पड़ती है और जितना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ ऐसा लगता है अभी तो कम ही पड़ो फिर पढ़ो ऐसे योगदर्शन दो सौ बार पढ़ी फिर भी लगता है इसको अभी और पढ़ना चाहिए तो ऐसी विचित्र विद्याएं हैं ये दर्शन शास्त्रों की इनको बार बार पढ़ना चाहिए मनन करना चाहिए इनको जीवन में उतारना चाहिए जब इन बातों को हम जीवन में उतारते हैं और एक एक कदम सोच समझ कर रखते हैं सामान्य भाषा में कहें तो फूक फूक कर कदम रखते हैं। तो फिर जीवन का आनंद आता है और इन विद्याओं का स्वरूप हमें पता चलता है कि वास्तव में कितनी गंभीर विद्याएं हैं कितनी सुख देने वाली है इतना इतना आनंद आनंद देने वाली हैं आप जानते संगीत एक बहुत अच्छा विषय विषय है है और और बचपन में मैं संगीतकार भी था उसमें इतना आनंद था आता उसको छोड़कर जब दर्शन शास्त्र पढ़े तो मुझे उससे अधिक आनंद गुरु जी बंद कर दी बहुत आनंद विजय है जीवन का उत्थान करने वाली विद्याएं हैं मोक्ष की ओर ले जाने वाली विद्याएं हैं संसार में जीना सिखाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ता जाता है तो हम सब प्रयत्न करेंगे जो हमने पढ़ा है इसको बार बार मनन करें चिंतन करें लगभग दो महीने बाद अगस्त में जैसे आपको तो सूचना दी गई सत्ताईस अगस्त को फिर हम ये बच्चे के सूत्र आगे बढ़ेंगे तो तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क ये है कि इस पहले आदमी को दोहराना अच्छी तरह से दोहराएं बार बार दोहराएं और जो पाठ पढ़ा है उसको तैयार करके लाए और जो बातें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ शंकाएँ हो जाएँगी उनको नोट कर लें अपनी एक कॉपी डायरी में शंकाओं को इकट्ठा करते हैं जब फिर हम अवस्थ में आएंगे तो फिर उन शंकाओं का समाधान भी करेंगे और दूसरे आदमी को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम सब पुरुषार्थ करेंगे ईश्वर हमें शक्ति दें और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं बस समय के अनुसार देना चाहता हूं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उषा आप सभी को भी धन्यवाद आपसे मैं मैं हमारे प्रोग्राम का से यह बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं धन्यवाद विद्यालय द्वारा दो चार दिन सोलह तारीख से लेकर आज उन्नीस तारीख तक आठ सफर का दो न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा वर्णित सूत्रों का जो शिविर लगाया गया उसमें स्वामी जी विवेकानंद जी महाराज ने जिस सरल भाषा में सूत्रों की व्याख्या की और आप लोगों को समझाया उसके लिए ये महाविद्यालय स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी है और मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस महाविद्यालय को ये चार दिन पठन पाठन के लिए दिए इसके अतिरिक्त जो कुछ आप लोग इस महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था और सुंदरता का दृश्य देख रहे हैं उसमें स्वामी आशुतोष जी और आचार्य नवानंद जी जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न और पुरुषार्थ से स्वामी जी महाराज की रेलना में रहते हुए जो और बंद किया और इस महाविद्यालय को इस ऊँचाई तक पहुंचाया उनका भी यह महाविद्यालय बड़ा आभारी रहेगा इसके अतिरिक्त श्री हवा राठी जी श्री करण सिंह मोर जी श्री सुखबीर सिंह दैया जी और हमारे बड़े भ्राता श्री राम गौरघवीर सिंह का जन जी जिन्होंने हमें इस महाविद्यालय को उच, उच्च ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहयोग दिया मैं एक नाम मेरे से रह गया वो वो हैं डॉक्टर दैया जी जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और ये महाविद्यालय इन इनका भी मैं बहुत बहुत करता हूं जो ये ये का लगाएगा इसमें हमारा कोई विशेष योग नहीं है ये सब काम हमने आचार्य के छोड़ा हुआ था उन्होंने अपनी से जो ये व्यवस्था की उसके हम बड़े हैं कुलदीप है। तो जी और और विशेषतर आचार्य कपिल देव जी ने जो इस शिविर में सहयोग दिया जो भोजन आप लोगों को खिलागा उच्च का, क्वालिटी का बहुत ही उत्तम क्वालिटी का भोजन आपको मिला है ये सब आचार्य कपिल देव ने अपने हाथों से स्व प्रेम से तैयार करके आप लोगों को सही समय पर एक मिनट की भी देरी नहीं होने दी आप लोगों को भरोसा है, है परिये, परिये बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस शिविर में आचार्य परिय जी को अपना पूर्ण सहयोग और योगदान दिया इस इसके अतिरिक्त आप लोग इस के लिए इस महाविद्यालय में पढ़ा और आप ने बड़े ही अनुशासन रहते हुए इस विद्या को स्वामी जी महाराज से ग्रहण किया मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस न्याय विद्या का पहला स्वामी जी द्वारा इस में इकतालीस उत्तर है आपको समझाई गई है आप अपने घर पर उसकी पुनर्वृत्ति करते रहेंगे और आगे भी न्याय दर्शन के पठन पाठन का शिवर हम लगाते रहेंगे और आप लोगों को उसकी समय पर सूचना देते रहेंगे यदि किसी ने अपना पत्रक नहीं भरा हो तो वो कृपा यहाँ आचार्य जी को भर के दे रहे ताकि उसकी सूचना आप लोगों तक समय पर पहुंचते और तो सही हो आपने इस जीवन में दिया आर्थिक या मांग का या व्यवस्था को ठीक रखने का क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है आप लोगों ने एक घंटे का इस महाविद्यालय को शरण दान बड़ी ही शरण और मैं के साथ दिया है उसके लिए भी मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ स्वामी की के इस कार्य को ये महाविद्यालय कभी नहीं भूल सकेगा और ये विद्या आपको इसी प्रकार भविष्य में भी स्वामी जी को द्वारा सबसे तो ईश्वर के धन्यवाद है कि ईश्वर की कृपा से शिविर समापन हुआ है तो, तो जो स्वामी जी के निवेदन के बाद के समापन करते हैं इससे थोड़ा सा सोचना ही कि प्रसादी कुछ आपको घर में लेके जाने के लिए वीडियो बनाए आज कुछ है, इसको भी पानी किया है